यस्विंद्रिया मनसा निरभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग कर्मयोगं स विशिष्य मनुष्य के मन में वासना है कामना है उस कामना का परिणाम सिवाय दुख और कुछ भी नहीं उस वासना से सिवाय विषाद के फ्रस्ट्रेशन के और कभी कुछ मिलता नहीं लगता है मिलेगा सुख मिलता है सदा दुख लगता है मिलेगी शांति मिलती है सदा अशांति लगता है उपलब्ध होगी स्वतंत्रता लेकिन आदमी और भी गहरे बंधन में बंधता चला जाता कामना मनुष्य का दुख है तृष्णा मनुष्य की पीड़ा है निश्चित ही वासना से उठे बिना वासना के पार हुए बिना कोई व्यक्ति कभी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ है पर इस वासना से ऊपर उठने के लिए दो काम किए जाते हैं। क्योंकि इस वासना के दो हिस्से हैं एक तो वासना से भरा हुआ चित्त है मन है और एक वासना के उपयोग में आने वाली इंद्रियां हैं, जो आदमी ऊपर से पकड़ेगा उसे इंद्रियां पकड़ में आती हैं और वह इंद्रियों की शत्रुता में पड़ जाता है कृष्ण ने कहा वैसा आदमी नासमझ है अज्ञानी है मूड है। दूसरी बात अब वे कह रहे हैं वे कह रहे हैं लेकिन वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो मन को ही रूपांतरित करके इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियों का वश में होना इंद्रियों का मर जाना नहीं इंद्रियों का वश में होना इंद्रियों का निर्वीर हो जाना नहीं इंद्रियों का वश में होना इंद्रियों का असक्त हो जाना नहीं है क्योंकि असक्त को वश में भी किया तो क्या वश किया निर्बल को जीत भी लिया तो क्या जीता कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ है वो पुरुष जो इंद्रियों से लड़ता ही नहीं बल्कि मन को ही रूपांतरित करता है और इंद्रियों को वश में कर लेता है मारता नहीं लड़ता नहीं वस्मे कर लेता है निश्चित ही लड़ने की कला बिल्कुल ही नासमझी से भरी है कहना चाहिए कला नहीं है कला का धोखा है वस् में करने की कला बहुत ही भिन्न है इंद्रियां किसके वश में होती हैं साधारणता तो हम प्रतीत होता है कि इंद्रियों के वश में है इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है साधारणता तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। साधारणता तो जिंदगी ऐसी ही है जहां इंद्रिया आगे चलती मालूम पड़ती और हम पीछे चलते मालूम पड़ते हैं जब मैं कह रहा हूं इंद्रिया आगे चलती मालूम पड़ती तो उसका मतलब है कि वासनाएं आगे चलती मालूम पड़ती वासनाएं हमें दिखाई नहीं पड़ती जब तक कि वे इंद्रियों में प्रविष्ट ना हो जाए वासनाएं तब तक अदृश्य होती हैं जब तक इंद्रियों पर हावी न हो जाएं इसलिए हमें तो इंद्रियां ही दिखाई पड़ती हैं वासनाओं का जो सूक्ष्मतम रूप है अत इंद्री वो हमें दिखाई नहीं पड़ता आपके मन में कोई भी वासना उठे तो वासना दिखाई नहीं पड़ती जब तक उस वासना से संबंधित इंद्री आविष्ट न हो जाए अगर आपके मन में किसी को छूने की वासना उठी है तो तब तक उसका स्पष्ट बोध नहीं होता जब तक छूने के लिए शरीर आतुर आतुर्ण हो जाए जब तक वासना शरीर नहीं लेती आकार नहीं लेती जब तक वासना इंद्रियों में गति नहीं बन जाती तब तक हमें पता नहीं चलता इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोध का हमें तभी पता चलता है जब हम कर चुके होते काम का हमें तभी पता होता है जब वासना हम पर आविष्ट हो गई होती हम पजस्ट हो गए होते हैं तभी पता चलता है और शायद तब तक लौटना मुश्किल हो गया होता है तब तक शायद वापसी असंभव हो गई होती वासना हमारे आगे चलती है और हम छाया की तरह पीछे चलते हैं मनुष्य की गुलामी यही है और जो मनुष्य ऐसी गुलामी में है उसे कृष्ण कहेंगे वो निकृष्ट है उसे अभी मनुष्य कहे जाने का हक नहीं मनुष्य का हक उसे है जिसकी वासनाएं उसके पीछे चलती हैं लेकिन इधर फ्राइड के बाद सारी दुनिया को यह समझाया गया है कि वासनाएं कभी पीछे चल ही नहीं सकती वासनाएं आगे ही चलेंगी और यह भी समझाया गया है कि वासनाओं को वश में किया ही नहीं जा सकता आदमी को ही वासना के वश में रहना होगा और यह भी समझाया गया है कि विल पावर या संकल्प की शक्ति की जितनी बातें हैं वो सब झूठी आदमी के पास कोई संकल्प नहीं इसके परिणाम हुए इसके परिणाम ये हुए हैं कि आदमी ने इंद्रियों की गुलामी को परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया आदमी राजी हो गया है कि हम तो वासनाओं के गुलाम रहेंगे ही और जब गुलामी रहना है तो फिर ठीक तरह से पूरी तरह से ही गुलाम हो जाना उचित है जब मालिक होने का कोई उपाय ही नहीं शरीरवादी सदा से यही कहते रहे इस देश में भी शरीरवादी थे सच तो यह है अधिक लोग शरीरवादी ही है अधिक लोग चारवाक से सहमत ही है अधिक लोग मार्क्स से सहमत ही है अधिक लोग फ्रैट से सहमत ही है अधिक लोग इस बात से राजी ही है कि हम शरीर से ज्यादा कुछ भी नहीं है इसलिए शरीर की मांग ही हमारी जिंदगी और शरीर की वासना ही हमारी आत्मा है इसलिए जहां ले जाएं अंधी इंद्रिया और जहां ले जाएं अंधी वासनाएं हमें वहीं बाग चले जाना है आदमी का कोई वश नहीं ये बात अगर एक बार कोई मानने को राजी हो जाए तो वो सदा के लिए अपनी आत्मा खो देता है क्योंकि आत्मा पैदा ही तब होती है जब वासना पीछे हो और स्वयं का होना आगे हो आत्मा का जन्म ही तब होता है जब वासना छाया बन जाए जब तक वासना आगे होती है और हम छाया होते हैं तब तक हम में आत्मा पैदा नहीं होती सिर्फ संभावना होती पोटेंशियलिटी होती है एक्चुअलिटी नहीं होती तब तक आत्मा हमारे लिए बीज की तरह होती है वृक्ष की तरह नहीं होती कृष्ण कह रहे हैं वो आदमी श्रेष्ठ है अर्जुन जो अपने इंद्रियों को मन के वश में कर लेता है मन के वश में इंद्रियों को करिएगा कैसे हमें तो एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है कि लड़ो इंद्रियों को दबा दो तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी दबाने से कोई इंद्री वश में नहीं होती दबाने से सिर्फ इंद्रियां परवर्ट होती हैं विकृत होती हैं। और सीधी मांगे तिरछी मांगे बन जाती और हम सीधे न चल के पीछे के दरवाजों से पहुंचने लगते हैं और पाखंड फलित होता है दबाना मार्ग नहीं है फिर क्या मार्ग है मनुष्य की वासनाएं तब तक उसे पकड़ी रहती हैं, जब तक उसके पास संकल्प विल ना हो जब तक उसके पास संकल्प जैसी सत्ता का जन्म ना हो इस संकल्प के संबंध में थोड़ा गहरे उतरना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना कोई आदमी कभी वासनाओं पर वश नहीं पा सकता है संकल्प का क्या अर्थ है संकल्प का अर्थ इंद्रियों का दमन नहीं संकल्प का अर्थ स्वयं के होने का अनुभव है संकल्प का अर्थ है स्वयं की मौजूदगी का अनुभव आपको भूख लगी है शरीर कहता है कि भूख लगी है आप कहते हैं कि सुन ले मैंने आवाज लेकिन अभी अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं हूं और अगर आप पूरे मन से यह बात कह सकें कि अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं हूं शरीर तत्काल मांग बंद कर देता है तत्काल मांग बंद कर देता है जैसे ही शरीर को पता चल जाए कि आपके पास शरीर से ऊपर भी संकल्प है वैसे ही शरीर तत्काल मांग बंद कर देता है आपकी कमजोरी ही शरीर की ताकत बन जाती आपकी ताकत ही शरीर की कमजोरी बन जाती लेकिन हम कभी शरीर से भिन्न अपनी कोई घोषणा नहीं करते कभी छोटे छोटे प्रयोग करके देखना जरूरी है बहुत छोटे प्रयोग जिनमें आप शरीर से भिन्न अपने होने की घोषणा करते हैं सारे धर्मों ने इस तरह के प्रयोग विकसित किए हैं लेकिन करीब करीब सभी प्रयोग ना समझ लोगों के हाथ में पड़ के व्यर्थ हो जाते उपवास इसी तरह का प्रयोग था जो मनुष्य के संकल्प को जन्माने के लिए था आदमी अगर कह सके कि नहीं भोजन नहीं पूरे मन से तो शरीर मांग बंद कर देता है और जब पहली दफ़ा ये पता चलता है कि शरीर के अतिरिक्त भी मेरी कोई स्थिति है तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा एक नई शक्त जनने लगती है अंकुरित होने लगती है। नींद आ रही है और आपने कहा कि नहीं मैं नहीं सोना चाहता हूं और अगर यह टोटल है अगर यह बात पूरी है अगर यह पूरे मन से कही गई है तो शरीर तत्काल नींद की आकांक्षा छोड़ देगा आप अचानक पाएंगे कि नींद खो गई है और जागरण पूरा आ गया लेकिन हम जिंदगी में कभी इसका प्रयोग नहीं करते हम कभी शरीर से भिन्न होने का कोई भी प्रयोग नहीं करते शरीर जो कहता है हम चुपचाप उसको पूरा करते चले जाते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कहे उसे आप पूरा न करें लेकिन कभी कभी किन्हीं क्षणों में अपने अलग होने का अनुभव भी करना जरूरी है और एक बार आपको ये अनुभव होने लगे कि आप शरीर से भिन्न भी आपका कुछ होना है तो आप हैरान हो जाएंगे उसी दिन से आपके मन की ताकत आपकी इंद्रियों पर फैलनी शुरू हो जाएगी गुरजे एक अद्भुत फकीर अभी कुछ दिन पहले था जैसे मैंने पिछली चर्चा में आपसे कहा कि अगर इस युग में हम सांख्य का कोई ठीक ठीक तो खोजना चाहें तो कृष्णमूर्ति है और अगर हम योग का कोई ठीक ठीक तो खोजना चाहें तो वो जॉर्ज गुरजिएफ गजीफ छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को कराता था बहुत छोटा कभी आप भी करें तो बहुत हैरान होंगे और आपको पता चलेगा कि संकल्प का अनुभव क्या है उस प्रयोग को वो कहता था स्टाफ एक्सरसाइज वो अपने साधकों को बिठा लेता और वो कहता कि मैं अचानक कहूंगा स्टाफ तो तुम जहां हो वहीं रुक जाना अगर किसी ने हाथ उठाया था तो वो हाथ यहीं रुक जाए अगर किसी की आंख खुली थी तो वो खुली रह जाए अगर किसी ने बोलने को ओठ खोले थे तो वो खुले रह जाएं अगर कोई चलने के लिए कदम उठाया था एक और एक जमीन पर था तो वहीं रह जाए स्थाप ठहर जाओ तो जो जहा है वो वह वही ठहर जाए वैसा ही ठहर जाए और जिन साधकों पर वो दो तीन महीने प्रयोग करता है छोटे से अभ्यास का उन साधकों को पता चलता है कि जैसे ही वे ठहरते हैं शरीर तो कहता है पैर नीचे रखो आंख तो कहती है पलक झपकाओ ऑठ तो कहते हैं बंद कर लो लेकिन वे रुक गए न आंख झपकेंगे ना पैर हटाएंगे ना हाथ हिलाएंगे अब मूर्ति की तरह रह गए तीन महीने के थोड़े से अभ्यास में ही उन्हें पता चलना शुरू होता है कि उनके भीतर कोई एक और भी है जो शरीर को जहां चाहे वहां आज्ञा दे सकता है कभी आपने अपने शरीर को आज्ञा दी कभी भी आपने आदेश दिया आपने सिर्फ आदेश लिए आपने कभी भी आदेश दिया नहीं वन वे ट्रैफिक है अभी शरीर की तरफ से आदेश आते हैं शरीर की तरफ कोई आदेश जाता नहीं है कभी नहीं जाता उसके परिणाम खतरनाक है उसका बड़े से बड़ा परिणाम है वो ये है कि हमें कल्पना ही मिट गई है कि हमारे भीतर विल जैसी संकल्प जैसी भी कोई चीज और जिस व्यक्ति के पास संकल्प नहीं है वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता संकल्पहीनता ही निकृष्टता है संकल्पवान होना ही आत्मवान होना है कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपनी इंद्रियों पर बस पाले था जो इंद्रियों का मालिक हो जाता जो इंद्रियों को आज्ञा दे सकता है जो कह सकता है ऐसा करो हम सिर्फ इंद्रियों से पूछते हैं क्या करें हम जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्रियों से पूछते चले जाते हैं क्या करें इंद्रियां बताए चली जाती हैं और हम करते चले जाते हैं इसलिए हम शरीर से ज्यादा कभी कोई अनुभव नहीं कर पाते आत्म अनुभव संकल्प से शुरू होता है और मनुष्य की श्रेष्ठता संकल्प के जन्म के साथ ही यात्रा पर निकलती है कृष्ण यहां मन से इंद्रियों को वश में करने के लिए कह रहे हैं लेकिन आप तो मन को ही विसर्जित करने को कहते हैं क्या ये विरोधाभासी नहीं है कृष्ण भी यही कहेंगे मन को विसर्जित करने को कहेंगे लेकिन मन विसर्जित करने के लिए होना भी तो चाहिए अभी तो मन है ही नहीं इंद्रिया और इंद्रियों के पीछे दौड़ना हमारा अस्तित्व है हमारे पास मन जैसी कोई संकल्प जैसी चीज नहीं दूसरे चरण पर संकल्प पैदा करना पड़ेगा और तीसरे चरण पर संकल्प को भी समर्पित कर देना होगा लेकिन समर्पित तो वही कर पाएंगे जिनके पास होगा जिनके पास नहीं है वो समर्पित क्या करेंगे हम एक आदमी से कहते हैं धन का त्याग कर दो लेकिन त्याग के लिए धन तो होना चाहिए ना जब हम कहते हैं धन का त्याग कर दो धन हो ही ना तो त्याग क्या करेगा मन आपके पास है या सिर्फ इंद्रियों की आकांक्षाओं के जोड़ का नाम आपने मन समझा हुआ है तो जब हमसे कोई कहेगा समर्पण कर दो मन को परमात्मा के चरणों में तो हमारे पास कुछ होते नहीं जिसको हम समर्पण कर दे हमारे पास केवल दौड़ती हुई वासनाओं का समूह होता है जिनको समर्पित नहीं किया जा सकता किसी ने कभी कहा है कि वासनाओं को परमात्मा को समर्पित कर दो किसी ने कभी नहीं कहा मन को समर्पित किया जा सकता है एक इंटीग्रेटेड विल हो तो समर्पित की जा सकती और समर्पण सबसे बड़ा संकल्प बड़े से बड़ा अंतिम संकल्प जो है वो समर्पण समर्पण तीसरे चरण में संभव है दूसरे चरण में तो संकल्प ही निर्मित करना पड़ेगा आत्मा भी तो चाहिए परमात्मा के चरणों में नैवेद्य चढ़ाना हो तो वासनाओं को लेकर पहुंच जाइएगा। आत्मा चाहिए उसके पास चढ़ाने को आप भी तो होने चाहिए आप हैं अगर बहुत खोजेंगे तो आप कहीं ना पाएंगे कि आप हैं। आप पाएंगे कि ये इच्छा है वो इच्छा है ये वासना है वो वासना है आप कहा डेविड ह्यूम ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने डेल्फी के मंदिर पर लिखा हुआ वचन पढ़ा नो दाइस अपने को जानो और तब से मैं अपने भीतर जाके कोशिश करता हूं कि अपने को जानू लेकिन मैं तो स्वयं को कहीं मिलता ही नहीं हूं जब भी मिलता है भीतर तो कोई इच्छा मिलती है कोई विचार मिलता है कोई वासना मिलती है कोई कामना मिलती है मैं तो कभी भीतर मिलता ही नहीं मैं थक गया खोज खोज के जब भी मिलती है कोई वासना कोई कामना कोई इच्छा कोई विचार कोई स्वप्न मैं तो कहीं मिलता ही नहीं हूं मिलेगा भी नहीं क्योंकि स्वयं को जानने के पहले वासनाओं के बीच में स्वयं की सत्ता को भी तो अंकुरित करना पड़ेगा ठीक कहता है आप भी भीतर जाएंगे तो आत्मा नहीं मिलेगी विचार मिलेंगे वासनाएं मिलेंगी इच्छाएं मिलेंगी आत्मा तो संकल्प के द्वार से ही मिल सकती है इसलिए निश्चित ही धर्म का पहला चरण है संकल्प को निर्मित करो क्रिएट दिल फोर्स और दूसरा चरण है निर्मित संकल्प को सरेंडर करो समर्पण करो पहला चरण है आत्मवान बनो दूसरा चरण है आत्मा को परमात्मा के चरणों में भूल की तरह चढ़ा दो पहला चरण है आत्मा को पाओ दूसरा चरण है परमात्मा को पाओ आत्मा को पाना हो तो वासनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा और परमात्मा को पाना हो तो आत्मा से भी ऊपर उठना पड़ेगा आत्मा को पाना हो तो वासनाओं पर बस चाहिए और परमात्मा को पाना हो तो आत्मा पर भी बस चाहिए वो लेकिन दूसरा चरण है वो इसके विपरीत नहीं है वो इसी का आगे का कदम जिसके पास है वही तो समर्पित कर सकेगा जीसस का एक बहुत अद्भुत वचन है वो मैं आपको याद दिलाऊं वो कृष्ण की बात के बहुत करीब जीसस ने कहा है जो अपने को बचाएगा वो अपने को खो देगा और जो अपने को खो देगा वो अपने को बचा लेगा लेकिन खोने या बचाने के पहले होना भी तो चाहिए आप हैं गुरजीएफ के पास कोई जाता था और पूछता था कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूं तो वो गुरुजीब कहता था आप हो आर यू आप भी चौंकेंगे अगर आप जाएं ऐसे आदमी के पास वो पूछे आप हो तो आप कहेंगे हूं तो लेकिन आप कहो ना सिर्फ एक जोड़ आप में से सारी वासनाएं निकाल ली जाएं और सारी इच्छाएं और सारे विचार तो आप एकदम खो जाएंगे शून्य की बात आपके पास ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो विचार के पार हो वासना से अलग हो इच्छाओं से भिन्न हो आपके पास आत्मा का कोई भी अनुभव नहीं है आप सिर्फ एक जोड़ एक अकूमुलेशन एक संग्रह इस संग्रह को कहा समर्पित करिएगा कौन समर्पित करेगा समर्पित करने वाला भी भीतर नहीं है इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पहले तू श्रेष्ठ बन श्रेष्ठ बनने का अर्थ पहले तू आत्मबान बन पहले तू मनस्वी हो पहले तू संकल्प को उपलब्ध हो फिर पीछे वो कहेंगे कृष्ण अर्जुन से सब छोड़ दे और शरण में आ जा लेकिन छोड़ तो वही सकता है सब जिसके पास संकल्प हो लेकिन जो जरा सा कुछ भी नहीं छोड़ सकता वो सब कैसे छोड़ सकेगा जो एक पैसा नहीं छोड़ सकता वो स्वयं को कैसे छोड़ सकेगा जो एक मकान नहीं छोड़ सकता वो स्वयं की आत्मा को कैसे छोड़ सकेगा स्वयं को छोड़ने के पहले स्वयं का परिपूर्ण शक्ति से होना जरूरी है इसलिए संकल्प धर्मों की पहली साधना है समर्पण अंतिम साधना है कहें कि धर्म के दो ही कदम हैं, पहले कदम का नाम संकल्प विल और दूसरे कदम का नाम समर्पण सरेंडर इन दो कदमों में यात्रा पूरी हो जाती है जो संकल्प पर रुक जाएंगे उनको आत्मा का पता चलेगा लेकिन परमात्मा का कोई पता नहीं चलेगा जो वासना पर ही रुक जाएंगे उनको वासना का पता चलेगा आत्मा का कोई पता नहीं चलेगा लेकिन जो आत्मा को भी समर्पित कर देंगे उन्हें परमात्मा का पता चलता है वो अंतिम घटना वो अल्टीमेट वो चरम परम अनुभूति है पर उसके लिए कृष्ण अर्जुन को आबा सा शुरू कर रहे हैं वो उससे कह रहे हैं पहले तू संकल्पवान बन फिर पीछे जब देखेंगे उसके भीतर संकल्प पैदा हुआ है तो वो उससे कहेंगे अब तू सब छोड़ दे सर्वधर्मान परिच मामेगम शरण अब तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा लेकिन शरण में कमजोर लोग कभी नहीं आ सकते ये सुन के आपको कठिनाई होगी आम तौर से कमजोर लोग शरण में जाते कमजोर आदमी कभी शरण में नहीं जा सकता कमजोर आदमी के पास इतनी शक्ति ही नहीं होती कि दूसरे के चरणों में अपने को पूरा समर्पित कर दे समर्पण बड़ी से बड़ी शक्ति है बहुत कठिन बहुत आर्डुअस आसान बात मत समझ लेना आप समर्पण आमतौर से लोग समझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम तो समर्पण में ही भगवान को पालेंगे लेकिन कमजोर समर्पण कर नहीं सकता कमजोर इतना कमजोर होता है कमजोर होता ही नहीं समर्पण करेगा किसका हाँ वो सिर चरणों में रख देता है स्वयं को रखना बिल्कुल और बात है सिर रखना बच्चे भी रख सकते हैं स्वयं को चरणों में रखना और ही बात है स्वयं को चरणों में रखने की एक घटना ने किसाइत में एक कहानी कहानी है कि एक व्यक्ति को परमात्मा ने कहा कि तू अपने इकलौते बेटे को आके और मेरे मंदिर में गर्दन काट के चढ़ा दे ऐसी उसे आवाज आई कि वो जाए और अपने बेटे को मंदिर में काट के चढ़ा दे वो उठा उसने अपने बेटे को लिया और मंदिर में पहुंच गया उसने तलवार पे धार रखी बेटे की गर्दन मंदिर में रखी तलवार उठाई और गर्दन काटने को था तब आवाज आई कि बस रुक जाए मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता था कि तू समर्पण की बातें करता है लेकिन समर्पण के योग शक्ति तुझ में है बेटे की गर्दन काटने में भी लेकिन उतनी शक्ति नहीं पड़ती जितनी अपनी गर्दन काटने में पड़ती समर्पण का मतलब है अपनी ही गर्दन चढ़ा देना सिर झुकाना नहीं क्योंकि वो तो क्षण झुकाया और उठा लिया समर्पण का मतलब है झुके तो झुके रहे झुके तो झुक गए समर्पण का मतलब अब ये गर्दन न उठेगी समर्पण का मतलब है अब अब अब हम हम गए चरणों में चरण ही सब कुछ अब हम नहीं लेकिन कौन करेगा ये ये वही कर सकता है जिसने पहले संकल्प को संग्रहित कर लिया हो जिसके भीतर एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुएशन घटित हो गया हो जिसके भीतर आत्मा क्रिस्टलाइज हो गई हो जिसके भीतर आत्मा निर्मित हो गई हो वो आदमी आत्मा से आखिरी काम भी कर सकता है कि समर्पण कर दे इसलिए कृष्ण अर्जुन को पहला पाठ दे रहे वो कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष वो है जिसका मन वासनाओं पर इंद्रियों पर वश पा लेता है श्रेया स्वधर्मो विगुण पर धर्मात्ता स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो धर्मो भयावह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता अपनी इंडिविजुअलिटी प्रत्येक व्यक्ति का कुछ अपना निज है वही उसकी आत्मा है उस निजता में ही जीना आनंद है और उस निजता से च्युत हो जाना भटक जाना ही दुख कृष्ण के सूत्र में दो बातें कृष्ण ने कही एक स्वधर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है स्वधर्म में भूल से भटक जाना भी श्रेयस्कर है स्वधर्म में असफल हो जाना भी श्रेयस्कर है बजाय परधर्म में सफल हो जाने के स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म है और किन्हीं दो व्यक्तियों का एक स्वधर्म नहीं है पिता का धर्म भी बेटे का धर्म नहीं है गुरु का धर्म भी शिष्य का धर्म नहीं है। यहां धर्म से अर्थ है स्वभाव प्रकृति अंतः प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अंतः प्रकृति है लेकिन है बीच की तरह बंद अविकसित पोटेंशियल है और जब तक बीज अपने में बंद है तब तक बेचैन जब तक बीज अपने में बंद है और खुल ना सके फूट ना सके अंकुर ना बन सके और फूल बन के बिखर ना सके जगत सत्ता में तब तक बेचैन ही रहेगी जिस दिन बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है फूल खिल जाते हैं उस दिन परमात्मा के चरणों में वो अपनी निजता को समर्पित कर देता है फूल के खिले हुए होने में जो आनंद है वैसा ही आनंद स्वयं में जो छिपा है उसके खिलने में भी है और परमात्मा के चरणों में एक ही नैवेद्य एक ही फूल चढ़ाया जा सकता है वह है स्वयं की निजता का खिला हुआ फूल फ्लावरिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी और कुछ हमारे पास चढ़ाने को भी नहीं है जब तक हमारे भीतर का फूल पूरी तरह न खिल पाए तब तक हम संताप दुख बेचैनी तनाव में जिएंगे। इसलिए जो व्यक्ति परधर्म को ओढ़ने की कोशिश करेगा वो वैसी ही मुश्किल में पड़ जाएगा जैसे चमेली का वृक्ष चंपा के फूल लाने की कोशिश में पड़ जाए गुलाब का फूल कमल होने की कोशिश में पड़ जाए तो जैसी बेचैनी में गुलाब का फूल पड़ जाएगा और बेचैनी दोहरी होगी एक तो गुलाब का फूल कमल का फूल कितना ही होना चाहे हो नहीं सकता है असफलता सुनिश्चित है गुलाब का फूल कुछ भी चाहे तो कमल का फूल नहीं हो सकता ना कमल का फूल कुछ चाहे तो गुलाब का फूल हो सकता है असंभव है स्वभाव के प्रतिकूल होने की कोशिश भर हो सकती है होना नहीं हो सकता इसलिए गुलाब का फूल कमल का फूल होना चाहे तो कमल का फूल तो कभी ना हो सकेगा इसलिए विफलता फ्रस्ट्रेशन हार हारहीनता उसके मन में घूमती रहेगी और दूसरी उससे भी बड़ी दुर्घटना घटेगी कि उसकी शक्ति कमल होने में नष्ट हो जाएगी और वो गुलाब भी कभी न हो सकेगा क्योंकि गुलाब होने के लिए जो शक्ति चाहिए थी वो कमल होने में लगी है कमल हो नहीं सकता गुलाब हो नहीं सकेगा जो हो सकता था क्योंकि शक्ति सीमित थी उचित है कि गुलाब का फूल गुलाब का फूल हो जाए और गुलाब का फूल चाहे छोटा भी हो जाए तो भी हर्ज नहीं न हो बड़ा फूल कमल का गुलाब का फूल छोटा भी हो जाए तो भी हर्ष नहीं और अगर ना भी हो पाए गुलाब होने की कोशिश भी कर ले तो भी एक तृप्ति कि जो मैं हो सकता था उसके होने के मैंने पूरी कोशिश की उस असफलता में भी एक सफलता है कि मैंने वो होने की पूरी कोशिश कर ली कुछ बचा नहीं रखा था कुछ छोड़ नहीं रखा था लेकिन जो गुलाब कमल होना चाहे वो सफल तो हो नहीं सकता अगर किसी तरह धोखा देने में सफल हो जाए आत्मवंचना में सेल्फ डिसप्शन में सफल हो जाए सपना देख ले कि मैं कमल हो गया सप देख सकता है पर धर्म में कभी हो नहीं सकता सपना देख सकता है कि मैं हो गया ब्रह्म में पढ़ सकता है कि मैं हो गया तो वैसी सपने की सफलता से वो छोटा सा गुलाब हो जाना असफल बेहतर क्योंकि एक तृप्ति का रस सत्य से मिलता है स्वप्न से नहीं मिलता है कृष्ण ने यहां बहुत बीज मंत्र कहा है अर्जुन को वो कह रहे हैं कि स्वधर्म में जो तेरा धर्म है उसकी तू खोज कर पहले तू इसको खोज कि तू क्या हो सकता है तू अभी दूसरी बात है मत खोज कि तेरे वो होने से क्या होगा सबसे पहले तू ये खोज कि तू क्या हो सकता है तू जो हो सकता है उसका पहले निर्णय ले ले और फिर वही होने में लग जा और सारी चिंताओं को छोड़ दे तो ही तू किसी दिन संतृप्ति की अंतिम मुकाम तक पहुंच सकता है पर धर्म लेकिन हम ओढ़ लेते हैं। इसके दो कारण हैं एक तो स्वधर्म तब तक हमें पूरी तरह पता नहीं चलता जब तक कि फूल खिलना जाए गुलाब को भी पता नहीं चलता तब तक कि उसमें से क्या खिलेगा जब तक गुलाब खिलना जाए तो बड़ी कठिनाई है स्वधर्म क्या है मर जाते हैं और पता नहीं चलता जीवन हाथ से निकल जाता और पता नहीं चलता कि मैं क्या होने को पैदा हुआ था परमात्मा ने किस मिशन पर भेजा था कौन सी यात्रा पर भेजा था मुझे क्या होने को भेजा था मैं किस बात का दूत होकर पृथ्वी पर आया था इसका मरते तक पता पता नहीं चलता ना पता चलने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये है कि चारों तरफ से पर धर्म के प्रलोभन मौजूद है जो कि पता नहीं चलने देते कि स्वधर्म क्या है गुलाब तो खिला नहीं है अभी उसे पता नहीं लेकिन बगल में कोई कमल खिला है कोई चमेली खिली कोई चंपा खिली वो खिले हुए उनकी सुगंध पकड़ जाती उनका रूप पकड़ जाता उनका आकर्षण उनकी नकल पकड़ जाती और मन होता है मैं भी यही हो जाऊं। महावीर के पास से गुजरेंगे तो मन होगा कि मैं भी महावीर हो जाऊं खिला फूल है वहां बुद्ध के पास से गुजरेंगे तो मन होगा कैसे मैं बुद्ध हो जाऊं क्राइस्ट दिखाई पड़ जाएंगे तो प्राण आतर हो जाएंगे कि ऐसा ही मैं हो जाऊं कृष्ण दिखाई पड़ जाएंगे तो तो प्राण नाचने लगेंगे और कहेंगे कृष्ण कैसे हो जाऊं खुद का तो पता नहीं कि मैं क्या हो सकता हूं लेकिन आसपास खिले हुए फूल दिखाई पड़ सकते हैं और उनमें भटकाव है क्योंकि कृष्ण इस पृथ्वी पर कृष्ण के सिवाय और कोई दूसरा नहीं हो सकता है उस दिन नहीं आज भी नहीं कल भी नहीं कभी नहीं परमात्मा पुनरुक्ति करता ही नहीं है रिपीटिशन करता ही नहीं परमात्मा बहुत मौलक मौलिक सर्जक उसने अब तक दोबारा एक आदमी पैदा नहीं किया हजारों साल बीत गए कृष्ण को हुए दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हुआ हजारों साल बुद्ध को हो गए दूसरा बुद्ध पैदा नहीं हुआ हालांकि लाखों लोगों ने कोशिश की बुद्ध होने की कोई बुद्ध नहीं हुआ और हजारों लोगों ने आकांक्षा की है क्राइस्ट होने की लेकिन कहा कोई क्राइस्ट होता है बस एक बार इस पृथ्वी पे पुनरुक्ति नहीं है पुनरुक्ति तो सिर्फ वे ही करते हैं जिनके सृजन की क्षमता सीमित होती है परमात्मा के सृजन की क्षमता असीम अक्सर बुढ़ापे में कवि अपनी पुरानी कविताओं को फिर फिर फिर लिखने लगते चित्रकार चुक जाते हो फिर उन्हीं चित्रों को पेंट करने लगते हैं जिनको वो कई दफे कर चुके थोड़ा बहुत हेर और फिर वही पेंट करते आदमी की सीमाएं खली जिब्रान ने अपनी पहली किताब परफेक्ट 21 साल की उम्र में लिखी बस चुप गया फिर बहुत किताबें लिखी लेकिन वो सब पुनरुक्तियां हैं फिर परफेक्ट के आगे कोई बात नहीं कह सका इक्कीस साल में मर गया एक अर्थ में एक अर्थ में ज़िब्रान 21 साल में मर जाए तो कोई बड़ी हानि होने वाली नहीं थी जो वो दे सकता था दिया जा चुका था चुग गया अगर पिकासों के चित्र उठाकर देखे तो पुनरुक्ति ही है फिर फिर वही वही दौरता रहता है फिर आदमी जुगाली करता है जैसे भैंस घास खा लेती और जुगाली करती रहती अंदर जो डाल लिया उसी को निकाल के फिर चबा लेती लेकिन परमात्मा जुगाली नहीं करता अनंत है उसकी सृजनशीलता इनफिनिट क्रिएटिविटी जो एक दफे बनाया बनाया उस मॉडल को फिर नहीं दोहरा लेकिन हमारा मन होता है कि किसी को देख के हम आकर्षित हो जाते कि ऐसे हो जाए बस भूल की यात्रा शुरू हो गई पर धर्म लुभाता है क्योंकि पर धर्म खिला हुआ दिखाई पड़ता है स्वधर्म का पता नहीं चलता क्योंकि वो भविष्य में है पर धर्म अभी है पड़ोस में खिला है वो आकर्षित करता है कि, मैं भी ऐसा हो जब कहते है कि स्वधर्म में हार जाना भी बेहतर है पर धर्म में सफल हो जाने की बजाय तो वो ये कह रहे हैं कि पर धर्म से सावधान पर धर्म भया भय इससे बड़ी फ़ियरफुल कोई चीज नहीं जगत में पर धर्म से दूसरे को अपना आदर्श बना लेने से बड़ी और कोई खतरनाक बात नहीं है सबसे ज्यादा इससे भयभीत होना लेकिन हम इससे कभी भयभीत नहीं हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि विवेकानंद जैसे हो जाओ रामकृष्ण जैसे हो जाओ बुद्ध जैसे हो जाओ मोहम्मद जैसे हो जाओ जैसे कि परमात्मा चुग गया हो कि मोहम्मद को बना के अब कुछ और अच्छा नहीं हो सकता कि कृष्ण को बना के अब कुछ होने का उपाय नहीं रहा है। जैसे परमात्मा हार गया और भेज दिया बस हो जाओ किसी के जैसे जैसे कार्बन कापी होने का ही आपका अधिकार है नहीं परमात्मा चुकता नहीं है कृष्ण के सूत्र में बड़े कीमती बर्थ है भया भय है पर धर्म अगर भयभीत ही होना है तो मौत से भयभीत मत होना कृष्ण ही कहेंगे कि मौत से डरो जो आदमी कहता है मौत से मत डरो, वो आदमी कहता है पर धर्म से डरो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है पर धर्म क्यों क्योंकि पर धर्म सुसाइडल है जिस आदमी ने दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लिया उसने आत्महत्या कर ली उसने अपनी आत्मा को तो मार ही डाला वो दूसरे की आत्मा की कापी ही बनने की कोशिश में रहेगा और कोई कितनी ही कोशिश करे आवरण ही बदल सकता है भीतर की आत्मा तो जो है अपनी वही है वो कभी दूसरे की नहीं हो सकती भयावह है मृत्यु से भी ज्यादा परधर्म क्योंकि आत्मघात आत्मघात जिसे हम कहते हैं उससे भी ज्यादा भया है क्योंकि जिसे हम आत्मघात कहते हैं उसमें सिर्फ शरीर मरता है और जिसे कृष्ण भया कह रहे हैं उसमें आत्मा को ही हम दबा के मार डालते आत्मा को ही घोट डालते दूसरे के धर्म से सावधान होने की जरूरत है और स्वधर्म पर दृष्टि लगाने की जरूरत है इस बात की खोज करने की जरूरत है कि मैं क्या होने को हूं मैं क्या हो सकता हूं मेरे भीतर छिपा बीज क्या मांगता है और साहस पूर्वक उस यात्रा पर निकलने की जरूरत है। इसलिए धर्म सबसे बड़ा दुस्साहसिक काम है सबसे बड़ा एडवेंचर ना तो चांद पर जाना इतना दुस्साहसिक है ना एवरेस्ट पे चढ़ना इतना दुस्साहसिक है न प्रशांत महासागर की गहराइयों में डूब जाना इतना दुस्साहसिक न ज्वालामुखी में उतर जाने में इतना दुस्साहस है से, जितना दुस्साहस स्वधर्म की यात्रा पर निकलने में क्यों क्योंकि भला चाहे एवरेस्ट पर कोई न पहुंचा हो लेकिन बहुत लोगों ने पहुंचने की कोशिश की बला कोई ऊपर तक तेंजिंग और हिलेरी के पहले न पहुंचा हो लेकिन आदमी के चरण चिन्ह काफी दूर तक अप्रोक्सीमेटली करीब करीब पहुंच गए यात्री जा चुके उस रास्ते पर चाहे प्रशांत महासागर में कोई इतना गहरा न गया हो लेकिन लोग जा चुके हैं लोग निर्णायक रास्ता छोड़ गए लेकिन स्वधर्म की यात्रा पर आपके पहले आपके स्वधर्म की यात्रा पर कोई भी नहीं गया बिल्कुल अननोन एक इंच कोई नहीं गया आप ही जाएंगे पहली बार एकदम अज्ञात में छलांग लगानी जहां कोई नहीं गया इसलिए परधर्म आकर्षक मालूम पड़ता है क्योंकि परधर्म में सिक्योरिटी मालूम पड़ती है नक्शा मिलता है ना परधर्म में हमें पता है बुद्ध ने क्या क्या किया तो ठीक वैसे ही पालथी मार के हम भी कुछ करें तो नक्शा हमारे पास होता है हमें पता है कृष्ण ने क्या किया तो ठीक है हम भी एक बांसुरी और किसी झाड़ के नीचे नक्शा है में। में हैुमा है। नहीं।, नहीं कोई रास्ता बताने वाला नहीं क्योंकि आप ही पहली दफा उस यात्रा पर जा रहे हैं जो आपका स्वधर्म है इसलिए आदमी डर के दूसरे के रास्ते पर चला जाता है बंधे बंधाए रास्ते तैयार पगडंडिया राजपथ लुभाते हैं कि बंधा हुआ रास्ता है लोग इस जा चुके हैं पहले भी मैं भी इस पर चला जाऊं लेकिन ध्यान रहे दूसरे के रास्ते से कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है जब रास्ता दूसरे का तो मंजिल भी दूसरे की और दूसरे की मंजिल पर पहुंच जाने से बेहतर अपनी मंजिल को खोजने में भटक जाना है क्योंकि भटकना भी सीख बन जाती और भूल भी सुधारी जा सकती है और भूल से आदमी भूल करने से बचता है भूल ज्ञान है अपने खोज में भटकना और गिरना भी उचित दूसरे की खोज में अगर बिल्कुल राजपथ है तो भी व्यर्थ क्योंकि वो आपके मंदिर तक नहीं पहुंचता स्वधर्म दुस्साहस है अज्ञात दुस्साहस है अनजान अपरिचित यहाँ रास्ता बना बनाया नहीं है यहाँ तो चलना और रास्ता बनाना एक ही बात के दो डंग कहने के यहाँ तो चलना ही रास्ता बनाना है एक बेहद जंगल में आप चलते हैं और रास्ता बनता है जितना चलते हैं उतना ही बनता है बेकार है क्योंकि रास्ता होना चाहिए चलने के पहले तो उसका कोई सहारा मिलता है आप चलते हैं जंगल में लताएं टूट जाती है वृक्षों को हटा लेते हैं जगह साफ कर लेते हैं लेकिन उससे कोई हल नहीं होता आगे फिर रास्ता बनाना पड़ता है स्वधर्म में चलना ही मार्ग का निर्माण है इसलिए भटकन तो निश्चित है लेकिन भटकन से जो भयभीत है वो कहीं पर धर्म की सुरक्षापूर्ण पूर्ण सिक्योर यात्रा पर निकल गया तो कृष्ण कहते हैं वो और भी भयपूर्ण है क्योंकि यहां तुम भटक सकते थे लेकिन वहां तुम पहुंच ही नहीं सकते हो भटकने वाला पहुंच सकता है भटकता वही है जो ठीक रास्ते पर होता है जरा ऐसे समझ लेना उचित होगा भटकता वही है जो ठीक रास्ते पर होता है क्योंकि तभी उसे भटकाव का पता चलता है कि भटक गया है लेकिन जो बिल्कुल गलत रास्ते पर होता है वो कभी नहीं भटकता क्योंकि भटकने के लिए कोई मापदंड ही नहीं होता दूसरे के रास्ते पर आप कभी नहीं भटकेंगे रास्ता मजबूती से दिखाई पड़ेगा कोई चल चुका है आप लकीर पीटते हुए चले जाए लेकिन स्वधर्म के रास्ते पर भटकाव का डर साहस की जरूरत है इसलिए मैं कहता हूं धर्म बहुत जोखम और उसी जोखिम की वजह से उसी रिस्क की वजह से हम दूसरे का धर्म चुन लेते हैं बेटा बाप का चुन लेता है शिष्य गुरु का चुन लेता है पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक दूसरे के पीछे चलती चली जाती है कोई इसकी फिक्र नहीं करता कि दूसरे का धर्म मेरा धर्म नहीं हो सकता है मैं एक स्वभाव लेकर आया हूं जिसका अपना स्वर है जिसका अपना संगीत है जिसकी अपनी सुगंध जिसका अपने जीने का ढंग है उस ढंग को मुझे विकसित करना होगा कृष्ण बहुत जोर दे अर्जुन से कहते हैं तू ठीक से पहचान ले तेरा स्वधर्म क्या है और अर्जुन अगर आंख बंद करे और जरा ध्यान करे तो वो कह सकता है कि उसका स्वधर्म क्या है हम कभी आंख बंद नहीं करते नहीं तो हम भी कह सकते हैं कि हमारा स्वधर्म क्या है हम कभी ख्याल नहीं करते कि हमारा स्वधर्म क्या है और इसलिए कोई चीज हमें तृप्त नहीं करती जहां भी जाते हैं वहीं अतृप्ति आज सारी दुनिया उदास है और लोग कहते हैं जीवन अर्थहीन अर्थहीन नहीं है जीवन सिर्फ स्वधर्म खो गया है इसलिए अर्थहीनता है दूसरे के काम में अर्थ नहीं मिलता अब एक आदमी जो गणित कर सकता है वो कविता कर रहा है अर्थहीन हो जाएगी कविता सिर्फ बोझ मालूम पड़ेगा कि इससे तो मर जाना बेहतर ये कहां का नाल की काम मिल गया अब जो गणित कर सकता है वो कविता कर रहा है गणित और बात है बिल्कुल और उसका काव्य से कोई लेना देना नहीं काव्य में दो दो पांच भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते गणित में दो दो चार ही होते है वहां इतना सुविधा नहीं है इतनी लोच नहीं है गणित बहुत सख्त काव्य बहुत लोचपूर्ण फ्लेक्सीबल काव्य तो एक बहाव है गणित एक बहाव नहीं अब जो गणित गणितज्ञ हो सकता था वो कभी होकर अगर बैठ जाए तो जीवन भर पाएगा कि किसी मुसीबत में पड़ा है कैसे छुटकारा हो इस मुसीबत से जो कभी हो सकता था वो गणितज्ञ हो जाए तो कठिनाई खड़ी होने वाली बहुत कठिनाई खड़ी हो जाने वाली क्योंकि इन दोनों के जीवन को देखने के ढंग ही भिन्न है भिन्न है इन दोनों के सोचने की प्रक्रिया अलग है इनके पास आंखें एक सी दिखाई पड़ती हैं, एक सी है नहीं मैंने सुना है कि एक जेलखाने में दो आदमी एक ही दिन बंद किए गए सांस पूर्णिमा की रात निकला है, दोनों को पकड़ के खड़े एक के चेहरे पर इतना आलाद है कि जैसे उसे स्वर्ग का खजाना मिल गया हो जेल के के भीतर दूसरे के चेहरे पर ऐसा क्रोध है खड़ा हो उस दूसरे आदमी ने पास खड़े आदमी से कहा इतने प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है पागल तो नहीं हो ये जेल खाना है इतनी प्रसन्नता और सामने देखते हो डबरा भरा हुआ है गंदगी फैली है बांस आ रही है मच्छर कीड़े घूम रहे हैं, कहा बंद किया हुआ है हमें लाकर? उस दूसरे आदमी ने कहा, तुमने कहा तो मुझे याद आया कि जेल के भीतर हूँ अन्यथा मैं पूर्णिमा के चांद के पास पहुंच गया था मुझे पता ही नहीं था कि मैं जेल के भीतर और तुम कहते हो तो मुझे दिखाई पड़ता है कि सामने डबरा है अन्यथा पूर्णिमा की चांद जब ऊपर उठा हो तो डबरे सिर्फ पागल देखते डबरे को देखने की फुर्सत कहा आंख ये दोनों आदमी एक ही साथ खड़े एक ही जेल खाने में इन दोनों के पास एक सी आंखें हैं लेकिन एक साधर्म नहीं स्वधर्म बिल्कुल भिन्न अब आदमी कहता मुझे पता ही नहीं था कि मैं जेल खाने में हूं जब पूर्णिमा का चांद निकला हो तो कैसे पता हो सकता है कि जेल में हो वो दूसरा आदमी कहेगा पागल हो गए जब जेल में हो तो पूर्णिमा का चांद निकल ही कैसे सकता है ठीक ना जब जेल खाने में बंद है आदमी तो पूर्णिमा का चांद निकलता है कहीं जेलखानों में जेल खानों में कभी पूर्णिमा नहीं होती वहां अमावासी रहती पर ये दो आदमी इनके देखने के दो ढंग और दो ढंगी होते तो भी ठीक था जितने आदमी उतने ढंग स्वधर्म का मतलब है पृथ्वी पर जितनी आत्माएं हैं उतने धर्म है उतने स्वभाव है दो कंकड़ भी एक जैसे खोजना मुश्किल है दो आदमी तो खोजना बहुत ही मुश्किल सारी पृथ्वी को छान डालें तो दो कंकड़ भी नहीं मिल सकते जो बिल्कुल एक जैसे हों। आदमी आदमी बड़ी घटना है कंकड़ों तक के संबंध में परमात्मा व्यक्तित्व तो देता है तो आदमी के संबंध में तो देता ही है श्री कृष्ण कहते हैं खोज पीछे देख लौट के देख तू क्या हो सकता है अर्जुन को कृष्ण अर्जुन से भी ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं कृष्ण की आंखें अर्जुन को आर पार देख पाती अब पश्चिम मनोविज्ञान कह रहा है कि प्रत्येक नर्सरी स्कूल में किंडरगार्टन में प्रत्येक स्कूल में प्राइमरी मनोवैज्ञानिक होने चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति का एप्टीट्यूट अगर कृष्ण की भाषा में कहें तो स्वधर्म उस बच्चे का झुकाव पता लगाएं और मनोवैज्ञानिक कहे कि इस बच्चे का यह झुकाव है तो बाप उस बच्चे का कुछ भी कहे कि इसको डॉक्टर बनाना है अगर मनोवैज्ञानिक कहे कि इसे चित्रकार तो बाप की नहीं चलनी चाहिए सरकार कहे कि इसे डॉक्टर बनाना है तो सरकार की नहीं चलनी चाहिए सरकार कितने कहे कि हमें डॉक्टरों की जरूरत है हमें पेंटर की जरूरत नहीं तो भी नहीं चलनी चाहिए क्योंकि ये आदमी डॉक्टर हो ही नहीं सकता हाँ डॉक्टर की डिग्री इसे मिल सकती लेकिन ये डॉक्टर हो नहीं सकता इसके पास चिकित्सक का एप्टीट्यूड नहीं है इसके पास वो गुणधर्म नहीं है पश्चिम का मनोवैज्ञानिक इस सत्य को समझने के करीब आ गया है और वो कहता है अब तक बच्चों के साथ जाति हो रही है कभी बाप तय कर लेता है कि बेटे को क्या बनाना कभी माँ तय कर लेती है कभी कोई तय कर लेता है कभी समाज तय कर देता है कि इंजीनियर की ज्यादा जरूरत है कभी बाजार तय कर देता है मार्केट वैल्यू होती डॉक्टर की ज्यादा है इंजीनियर की ज्यादा है कभी किसी की ज्यादा है इन सबसे तय हो जाता है सिर्फ एक व्यक्ति जिसे तय किया जाना चाहिए था वो भर तय नहीं करता वो उस व्यक्ति की अंतरात्मा से कभी नहीं खोजा जाता कि आदमी क्या होने को है बाजार तय कर देगा माँ बाप तय कर देंगे हवा तय कर देगी फैशन तय कर देगी कि क्या होना है स्वभावता मनुष्य विजड़ित हो गया है क्योंकि कोई मनुष्य वो नहीं हो पाता जो हो सकता है और जब कभी भी हम करोड़ों लोगों में एक आदमी वही हो जाता है जो होने को पैदा हुआ था तो उसका आनंद और उसका नृत्य और उसका गीत और उसकी जिंदगी में जो खुशी है फिर हम तड़फते हैं कि ये खुशी हमको कैसे मिले कौन सा मंत्र पढ़े कौन सा ग्रंथ पढ़े ये खुशी कैसे मिले सच बात ये है कि खुशी सिर्फ स्वधर्म के फुलफिलमेंट से मिलती और किसी तरह मिलती नहीं है बाकी सब समझाने की तरकीबें कंसुलेशन से सिर्फ आदमी को आनंद उसी दिन मिलता है जिस दिन उसके भीतर का बीज पूरा खिल जाता और फूल बन जाता उस दिन वो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर पाता उस दिन वो धन्य भागी हो जाता उस दिन वो कह पाता है प्रभु तेरी अनुकंपा है तेरी कृपा है धन्य भागी हूं कि तूने मुझे पृथ्वी पे है, अन्यथा जिंदगी भर वो कहता रहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ मुझे क्यों पैदा किया है क्या वजह मुझे सताने की मुझे क्यों ना उठा लिया जाए कामू ने अपनी एक किताब का प्रारंभ एक बहुत अजीब शब्द से किया है लिखा है दिजिकल प्रॉब्लम बिफोर ह्यूमन का मनुष्य जाति के सामने एक ही धार्मिक आध्यात्मिक दार्शनिक प्रश्न है सवाल है और वो है आत्महत्या कि हम आत्महत्या क्यों ना कर लें रहने की क्या क्या प्रयोजन है क्या अभिप्राय है क्या अर्थ है, है ठीक कहता है वो एक और कहां हम कृष्ण को देखते हैं बांसुरी बजाते नाचते कहां एक और हम दुख पीड़ा से भरे हुए लोग कहा एक और बुद्ध कहते हैं परम शांति है कहा एक और हम कहते हैं शांति परचित नहीं कोई पहचान नहीं कहा एक और क्राइस्ट कहते हैं प्रभु का राज और कहा हम एक और जहाँ सिवाय नर्क के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है या तो ये सब पागल हैं या हम चूक गए हैं कहीं जहा ये नहीं चूके हैं वहां हम चूक गए चूक गए स्वधर्म से चूक गए मैं भी दोहराता हूँ स्वधर्म में असफल हो जाना भी श्रेयस्कर, स्कर्ष पर धर्म में सफल हो जाना भी अश्रेयर्ष स्वधर्म में मर जाना भी उचित पर धर्म में अनंत काल तक जीना भी नरक, स्वधर्म में एक क्षण भी जो जी ले वो मुक्ति को अनुभव कर लेता है एक क्षण भी अगर मैं पूरी तरह वही हो जाऊं जो परमात्मा ने चाहा है कि मैं हूं बस उससे ज्यादा प्राणों की और कोई प्यास नहीं